यो भद्र गुहां यो वे वेद प्रतिस्म तंग दमबुद्धिप्रकाशम मु शह प्रपदे ओम शांति शा शांति शंकर शंकरचार्यवं बादरायनम सूत्रभाष्य वंदे भगवरात्म नमः ओम शांति शांति ओ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 आत्मा का लक्षण बताते हुए पूर्व में बताया गया था कि जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से अतिरिक्त है जागर स्वप्न सुसुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी है तथा पंचकोषातीत है उस सच्चिदानंद स्वरूप को आत्मा कहा जाता है और वही सच्चिदानंद स्वरूप यदि इन उपाधि वाला होता है शरीर त्रय उपाधि पंचकोष रूप उपाधि तथा उनके धर्म रूप त्रय से युक्त होता है तो जीव कहलाता है और वही सच्चिदानंद यदि हो जाता है इन तीनों उपाधियों से रहित तो।, तो कहलाता है आत्मा मुख्यात्मा आत्मा आत्मा भी तीन प्रकार का है ना मुख्यात्मा गौणात्मा और मिथ्या आत्मा। तो मिथ्या आत्मा तो है शरीर त्रय पंचकोष और उनके धर्म से विशिष्ट रूप से भासने वाला सच्चिदानंद इसके उपाधि अंश मिथ्या होने से सोपाधिक को भी मिथ्या कहा गया सोपाधिक में भी जो उपहित अंश है वह सत्य ही है केवल उपाधि मात्र कल्पित है मिथ्या है और उपाधि कौन है पंचकोश, अवस्थात्र और शरीर त्रय ये है उपाधि ये कल्पित होने से इस विशेषण के बिना फिर शरीर आदि विशिष्ट सच्चिदानंद कहां रहेगा वो तो खाली विशेष मात्र रहेगा उसे निरुपाधिक को कहा जाएगा मुख्यात्मा और इनसे विशिष्ट हो जाए तो मिथ्यात्मा और विशिष्टता भी दो प्रकार से एक तो इन्हीं को अपना स्वरूप समझ ले भेद स्वीकार करे ही न तो माना जाता है मिथ्यात्मा और भेद होते हुए भी जो अभिस्वंगास्पद पदार्थ हैं अभिस्वंग और आसक्ति इन दोनों में क्या फर्क है आसक्ति का ही आसक्ति विशेष का ही नाम है अभिस्वंग आसक्ति है सामान्य जो आकर्षण विषयों के प्रति राग स्नेह प्रेम इत्यादि कहो विषयों के प्रति और अभिसंग कहलाता है वही आसक्ति जब इत, इत, इतनी अधिक हो जाती है कि अपने से भिन्न होता हुआ भी सामने वाले व्यक्ति के सुख दुखों से इतना प्रभावित हो जाता है कि सामने वाले का सुख या दुख अपना सुख दुख मान लेता है सामने वाला सुखी है तो मान लेता है मैं सुखी हूं सामने वाला दुखी है तो मैं दुखी हूं तो जिसके सुखी दुखी होने से अपने आप को सुखी दुखी मान रहा है उ, उसके प्रति जो आसक्ति वो आसक्ति विशेष है उसका नाम है अभिस्वंग और जिसके प्रति सामान्य आसक्ति मात्र होती है राग मात्र होता है तो उसके सुख दुख से अपने आप को सुखी दुखी नहीं महसूस करता सामने वाला सुखी है दुखी है ये अनुभव करता उसके धर्म अपने धर्म नहीं मानता तो जो अभिस्वंगास्पद आत्मा बाह्य पदार्थ है उन्हें कहा गया गौणात्मा मिथ्यात्मा कहा गया जिनमें तादात्म्य अभिमान होता है ऐसे अपनी उपाधिभूत शरीरादि को और केवल इन उपाधियों के बिना जो शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है वो आत्मा है अब जिनसे विशिष्ट होने से सच्चिदानंद ही जीव कहलाता है जिनसे रहित होने से मुख्य आत्मा कहलाता है सच्चिदानंद वे उपाधियां हैं शरीर त्रय उन तीनों शरीरों का लक्षण आदि बताया गया आत्मा तीनों शरीरात्मक नहीं है तीनों शरीरों से विलक्षण है अवस्थात्रय साक्षी एक जो विशेषण था तो जागरण स्वप्न सुसुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का वह साक्षी है दृष्टा है ये दिखाने के लिए अवस्थात्रय को दृश्य के रूप में बताया गया और वे जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाएं हैं क्रमत किसकी एक है जागृत अवस्था बाह्य इंद्रियों का धर्म जिनके सब व्यापार होने से शब्दादि विषयों का ग्रहण हो रहा है वदनादि रूप व्यापार हो रहा है उन बाह्य इंद्रियों के निर्व्यापार स्थिति में न तो शब्दादि व्यावहारिक विषयों का ग्रहण होता है न तो वदनादि रूप व्यापार होता है उन इंद्रियों का धर्म माना गया अवस्था को स्वप्न अवस्था धर्म माना गया प्रारब्ध से उद्बुद्ध जो संस्कार कहो या वासनाएं कहो पहले इस जन्म में या पूर्व जन्मों में से किसी जन्म में जागृत अवस्था में अनुभूत पदार्थों का अनुभव से जो अंतकरण में पड़ा हुआ संस्कार वह वासना कहलाता है संस्कार कहलाता है और उस संस्कार से वह संस्कार उद्बुद्ध होता है उसका उद्बोधक माना जाता है प्रारब्ध कर्म को जैसे जागृत अवस्था में सुख दुख का निमित्त भूत प्रारब्ध है ऐसे स्वप्न अवस्था में भी सुख दुख का निमित्त भूत प्रारब्ध है और उस प्रारब्ध से पूर्व में जागृत अवस्था कालीन अनुभव से प्राप्त संस्कारों में से संस्कार विशेष प्रकट हो जाते अभिव्यक्त होते हैं कौन से प्रकट होंगे उस दिन स्वप्न में फलोन्मुख हुआ जो हमारा स्वप्न में भोगा जाने वाला कर्म है वह कर्म अपना फलों को भोग जिन संस्कारों के विषयों के दर्शनादि से कराता है फलोप उन संस्कारों का उद्बोधक बनेगा प्रारब्ध और फिर होगा स्वप्न तो अवस्था को माना जाएगा किसका धर्म जो उद्भूत वासना से युक्त मन है मन होता है तभी स्वप्न आता है अन्यथा नहीं आता नहीं तो वासना है तो सुसुप्ति के समय भी रहती ही है लेकिन स्वप्न नहीं है क्योंकि वासनाएं उद्भूत नहीं है तो उद्भूत बुद्ध उद्भू, वासनाओं से युक्त मन का धर्म स्वप्न अवस्था को माना गया सुसुप्ति के समय मन रहता है कि नहीं रहता है नहीं रहता रहता है कि नहीं है रहता है कि नहीं नहीं सुसुप्ति के समय मन रहता है कि नहीं रहता है नहीं रहता है. ये जो चिदाभास है किसमें पड़ता है हां? अंतकरण में तो अंतकरण सुसुप्ति के समय रहेगा कि नहीं रहेगा सुसुप्ति के समय चिदाभास है कि नहीं है चिदाभास नहीं होगा तो सुसुप्ति के समय फिर मुर्दे में और सोए हुए व्यक्ति में क्या अंतर रहेगा अर्थ है सुसुप्ति में भी चिदाभास है और चिदाभास है तो चित्त के आभास को ग्रहण करने वाला मन भी है मन की दो अवस्थाएं एक अभिव्यक्त नाम रूपात्मक अवस्था और एक अनभिव्यक्त नाम रूप अवस्था सामान्य अवस्था है एक विशेष मन एक सामान्य मन स्वप्न में द्वैत रूपी जो भेद है विशेष शब्द का अर्थ होता भेद तो द्वैतात्मक भेद विषयक मनोवृत्ति से युक्त मन स्वप्न में भी और जागृत में भी रहता है जो कार्य विशेष है उसे आलम्बन बना करके मन स्वप्न अवस्था में रहता है जागृत अवस्था में रहता है इसलिए उसे कहा जाएगा अभिव्यक्त मन नाम रूप से और सुसुप्ति के समय भी मन रहेगा लेकिन सामान्य आकार का रहेगा और ये मन में सामान्य आकार तथा विशेष आकार का निमित्त तो कौन बनता है विषय कार्य रूप विषय को आलंबन करने वाली वृत्ति से युक्त मन है तो विशेष मन हो गया अभिव्यक्त तो मन हो गया कार्य रूप अनात्म पदार्थ को विषय करने वाली मनोवृत्ति से युक्त मन वो अभिव्यक्त मन है वो जागरूक स्वप्न में रहेगा जागर हाँ, इन्द्नों में रहेगा और सुसुप्ति में मन रहेगा लेकिन कार्यात्मक का अनात्म पदार्थ को विषय करने वाली वृत्ति से युक्त तो नहीं होगा जो कारण शरीर है अनादि अनिर्वाच्य अविद्या ये है सोस्वरूप विषय अज्ञान कहो वो सुसूप्ति में है उसी का नाम है अनादि अनिर्वचनीय अविद्या स्व का अर्थ है स्वयं और स्वरूप का अर्थ है स्वयं का जो स्वरूप बिना उपाधि के निरुपाधिक स्वरूप वो क्या है सच्चिदानंद तो अपनी सच्चिदानंद रूपता का जो अज्ञान है उसी को कहा गया अनादि अनिर्वचनीय अविद्या अपने स्वरूप विषयक अपने सच्चिदानंद रूपता का अज्ञान ये है अनादि अनिर्वाच्य अविद्या कारण शरीर और ये रहता है सुसुप्ति के समय कारण शरीर रहेगा ना सूक्ष्म शरीर निर्व्यापार स्थिति में रहता है और बाह्य इंद्रिया भी निर्व्यापार रहती है व्यापार का मतलब उनका जो अपना अपना कार्य है स्रोत इंद्रिय का शब्द ग्रहण चक्षु इंद्रिय का रूप ग्रहण इस रूप ग्रहण शब्द ग्रहण आदि कार्य को व्यापार कहा जाता है तो सुसुप्ति के समय ये बाह्य इंद्रिया भी निर्व्यापार है और मन से वास्ता में जो भेद है द्वैत है जो स्वप्न में होता है वो भी ग्रहण नहीं हो रहा है तो वो मन का व्यापार था वो मनोव्यापार भी उस समय नहीं है तो मन भी निर्व्यापार स्थिति में है तो उस समय मन की सामान्य स्थिति है और वो उस सामान्य स्थिति का आश्रय बन जाता है मन कहो अंतकरण कहो उस अंतकरण के दो भेद जब करते हैं तो मन बुद्धि तो बुद्धि में कहो अंतकरण सा, अंतकरण सामान्य रहा उस समय तो अहम वृत्ति एक रहेगी जो हमेशा रहती है जिसको और उस अहम वृत्ति के दो प्रकार हैं, एक अहम आहं वृत्ति अहंकार कहलाती है और एक अहम वृत्ति है स्वयं का अनुभव रूपा अपनी सच्चिदानंद रूपता का अनुभव रूपा एक अहम वृत्ति है तो अहम आहं वृत्ति अहंकार कब कहलाएगी जब सच्चिदानंद से अतिरिक्त यानि आत्मा से अतिरिक्त अनात्म पदार्थ को आलंबन बनाएगी विषय करेगी हमारी अहम वृत्ति उस समय वो अहंकार कहलाएगी अभिमान कहलाएगी अभिमान अहंकार अहम अध्यास ये पर्यावाचक शब्द है और उस रूप वृत्ति का आलंबन जाग्रत और स्वप्न में तो कार्यात्मक अन्नमय कोष तथा वो वासना में अन्नमय कोष आदि रहते हैं स्वप्न में यानी कार्य विशेष रहता है प्रातिभाषिक कार्य रहेगा स्वप्न में अहम वृत्ति का विषय कार्यक्रम संघात और जाग्रत में व्यावहारिक सत्ता वाला कार्यक्रम संघात अहम वृत्ति का आलंबन रहेगा तो इन दोनों को भी चाहे प्रातिभाषिक कार्यक्रम संघात को आलंबन करने वाली अहम वृत्ति हो या व्यावहारिक सत्ता वाले कार्यक्रम संघात को आलंबन करने वाली यानी विषय बनाने वाली अहम वृत्ति हो दोनों भी अहंकार कहलाएगी और इस अहम वृत्ति का आलंबन बना हुआ अनात्मा पदार्थ कार्यात्मक है इसलिए कार्य को आलंबन करने वाली अहम वृत्ति रूप अभिमान कहो अहंकार कहो वो रहता है जागृत स्वप्न में और सुसुप्ति में भी अहम वृत्ति रहेगी वह सुसुप्ति के समय न तो प्रातिभाषिक कार्य को आलंबन बनाएगी न तो आपके व्यावहारिक कार्य को आलंबन बनाएगी वो कारण विषय नहीं रहेगी उसका आलम्बन रहेगा कारण शरीर और कारण शरीर है अपनी सच्चिदानंद रूपता का अज्ञान ये भावात्मक पदार्थ है ना अज्ञान भी अविद्या भी और आत्मभिन्न होने से अनात्मा है और अनात्मा को विषय करने वाली जो भी अहम वृत्ति है उसको क्या कहा जाता है अहंकार अहम आहं अभिमान तो सुसुप्ति में भी अहंकार है कि नहीं अहम वृत्ति रहेगी ही सुसुप्ति में किसी को ये नहीं होता कि मैं नहीं हूं ये अनुभव नहीं होता अभी तो सुसुप्ति में भी अपना अनुभव होता है तो अपना वास्तविक स्वरूप विशेष बोध नहीं रहता यानी अपना वास्तविक स्वरूप सुसुप्ति के समय भी अहम वृत्ति का आलंबन नहीं बनता है अभी तो बनेगा कोई न कोई अनात्मा पदार्थ ही वो अनात्मा कौन बनेगा कार्यात्मक अनात्मा तो है ही नहीं सुसुप्ति में वो कारण अवस्था जैसी है तो माना जाएगा का अविद्यारूप जो कारण अनात्मा है तद विषय नी वृत्ति है सुसुप्ति के समय वो भी अहंकार है और वो सामान्य जो अंतकरण है उसमें जैसे चिदाभास पड़ता है अहम वृत्ति रूप सामान्य अंतकरण वहां रहा अविद्या को एक अविद्या है सामान्य रूप कारण को सामान्य रूप कहा जाता है न और सामान्य अनात्म पदार्थ को आलंबन करने वाले अंतकरण को कहा जाएगा सामान्य अंतकरण कार्य विशेष को आलंबन करने वाले अंतकरण को कहा जाएगा विशिष्ट अंतकरण तो ये सामान्य अंतकरण विशिष्ट अंतकरण का अवांतर भेद समझ में आ गया ना दोनों में अंतर है तो सुसुप्ति के समय भी अंतकरण है लेकिन उसका विषय है कारण और कारण को कहा जाता है सामान्य स्वरूप वैसे घड़ा कुल्लड़ कसोरा आदि मिट्टी से बने हुए जितने भी कार्य है उनका सामान्य स्वरूप है मिट्टी सुवर्ण तत्वो से बने हुए जितने भी आभूषण हैं, उनका सामान्य स्वरूप है किरेट का भी कुंडल का भी अंगूठी का भी कंगन का भी सोना ऐसे जागृत और स्वप्न में अहम वृत्ति का आलमन भूत जो भी कार्यक्रम संघात है उनका सामान्य स्वरूप रहेगा अविद्या और उस सामान्य स्वरूप को आलंबन करने वाला अंतक करण सामान्य अंतक करण कहलाएगा और विशिष्ट अनात्मा को आलंबन करने वाला जो अंतक करण वो विशिष्ट अंतक करण कहलाएगा तो सुसुप्ति के समय भी अंतक करण है सामान्य अंतक करण उस सामान्य अंतकरण में भी चिदाभास पड़ता है और सामान्य अंतकरण का जैसे चिदाभास ग्रहण करने का सामर्थ्य है ऐसे आनंदाभास भी उसमें होता है उस अंतकरण सामान्य में चिदाभास भी रहेगा और आत्मा का आनंदाभास भी रहेगा वो जो आनंदाभाष को भी आलमन करेगा कौन वही सामान्यात करण यह और चिदाभास को भी मय के रूप में वो अविद्या के साथ जो चिदाभास उसको भी मय के रूप में विषय करेगा और आनंदाभाष को भी विषय करेगा लेकिन जागृत अवस्था में जब आनंद का हम अनुभव करते हैं तो मैं आनंद हूं इस रूप में नहीं करते वो करते हैं मैं आनंदी हूं यानी सुखी हूं इस रूप में अनुभव करते हैं तो वैसा ही संस्कार पड़ता है तो अंतकरण में जो सामान्य अंतकरण रहेगा उसमें भी सुख का यानी आनंदाभास का आनंदाभास का अनुभव होगा लेकिन मैं के रूप में नहीं मैं सुखी हूं सुख से सोया इस रूप में होगा सुख से सोया तो वहां सुख को धर्म के रूप में एक प्रकार से सामान्य सुख को और वो जो सामान्य सुख सुखा को आलमन क्या नाम सुखा को ग्रहण करने वाला अंतक करण उसे कहा जाता है उस अंतक करण की सामान्य वृत्ति को प्रिय वृत्ति और उस प्रिय वृत्ति से युक्त रहता है सुसुप्ति के समय कौन ये चिदाभास अंतकरण इसलिए अंतक वो जो हो अविद्या हो उसका धर्म है सुसुप्ति क्योंकि जागृत अवस्था उपाधि का ही धर्म मानी गई ना बाह्य इंद्रिय रूप उपाधि का मन रूप उपाधि का यानी अहम वृत्ति का जो आलंबन जिस समय जो बनेगा जिस अवस्था में उसका धर्म तो हमारी अहम वृत्ति का आलंबन सुसुप्ति के समय बनेगी अविद्या कारण शरीर तो उसका धर्म है सुसुप्ति तो ये जागृत अवस्था का धर्मी हुए बाह्य इंद्रिया स्वप्न अवस्था का धर्मी हुआ मन और सुसुप्ति अवस्था का धर्मी हुआ अज्ञान अपनी सच्चिदानंद रूपता का ज्ञान क्योंकि वही सामान्य वृत्ति का अहम वृत्ति का आलंबन बना जो अहम वृत्ति का आलंबन अनात्मा बनेगा उसी का इन तीन अवस्थाओं को जिस जिस अवस्था में जो जो अनात्मा आलंबन बन रहा है उनका धर्म अवस्था को माना जाएगा तो सुसुप्ति के समय अविद्या रहती है इसलिए अविद्या का धर्म है सुसूप्ति ये बताया गया पंचकोशों कोषों से अतीत सच्चिदानंद है तो पंचकोष कोई शरीर त्रय से अतिरिक्त नहीं है तीन शरीरों में से आपका जो स्थूल शरीर है वो अन, अन्नमय कोष कहलाता है सूक्ष्म शरीर में तीन कोष हैं प्राणमय कोश उसमें है अंतपाती दस तत्व प्राण पंचक और कर्मेन्द्रिय पंचक ये दो, दो पंचक है कहो या तत्व कहो तत्व दशक है नत्वों का दस तत्वों का समूह तत्व दशक कहलाता है और तीन दस तत्व है पांच प्राण पांच कर्म इंद्रिया इनके समूह का नाम है प्राणमय कोष मनोमय कोश है एक सटक का नाम सूक्ष्म शरीर अंतपाती ही सत्रह तत्वों में से छह छत्वों के समूह का नाम है मनोमय कोश वे छह तत्व हैं मन और पांच ज्ञानेंद्रिया इंद्रिया ये एक सठ का हुआ इसलिए मन षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर ऐसे कहां पर आया हा? कौन से अध्याय में पंद्रह व्याय में किसका वर्णन करते समय वो जो श्लोक है दो दो तीन किसका वर्णन कर रहा है पुरुषोत्तम स्वरूप का संसार का जन्म मरण का तो ये कहा ये जीवात्मा जब इस शरीर को छोड़ करके शरीरांतर ग्रहण करने के लिए जाती है इस शरीर से निकाल कर निकल करके तो इंद्रियों को साथ में ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी तो ले जाती है कैसे ले जाती है तो जैसे जैसे बगीचे से निकली हुई वायु बगीचे में खिले हुए पुष्पों के पराकणों को अपने साथ ले जाती है इसलिए बगीचे से आई हुई जो वायु है उसमें सुगंध की अनुभूति आती है ना तो सुगंध ये वायु का धर्म नहीं है गंध तो पृथ्वी का धर्म है न सुगंध हो या दुर्गंध हो तो पुष्प पृथ्वी है कि नहीं और वो पुष्प में रहने वाले जो पराकण उनमें है सुगंध उनको लेकर के जाती है वायु ऐसे ही जीवात्मा इस शरीर को छोड़ कर के जाता है तो प्रकृतिस्थ जो मन सहित छह इंद्रियां पांच ज्ञानेंद्रिय और छठवा मन इनको लेकर के जाता है साथ में जीवात्मा ये प्रकृति स्थायें का मतलब अपने अपने गोलक में स्थित है प्रकृति शब्द का अर्थ है वहां पर गोलक चक्षु इंद्रिय का गोलक कौन है ये जो चर्म चक्षु बाहर दिख रहे हैं स्रोत इंद्रिय चाहे इंद्रिय हो स्रोत इन्द्रिय हो यह नहीं दिखते हैं यानी इंद्रिय ग्राह्य नहीं है इंद्रिया अत इन्द्रिय है और जो दिखती है वो इंद्रियों की प्रकृति है प्रकृति यानी गोलक गोलक यानी कार्यालय ऑफिस तो उनमें स्थित जब तक प्रारब्ध है तब तक रहती हैं इंद्रिया और फिर इनको लेकर के चला जाता है जीवात्मा वहां पर छह बताया ना तो वो जो सट है वो है मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष भी एक शटक का नाम है वो कौन से छ तत्वों के समूह को विज्ञानमय कोष कहा जाएगा तो कहा गया ज्ञानेंद्रिय पंचक तथा बुद्धि इन्हें कहा जाता है इन छह को विज्ञानमय कोष तो आन इस प्रकार ये चार कोष हो गए सूक्ष्म शरीर में तीन कोष ये तीनों कोष भी भौतिक है सूक्ष्म शरीर भौतिक है तो सूक्ष्म शरीर अंत तीनों कोष भी भौतिक हो जाएंगे जिन तत्वों का समूह रूप ये कोष है वे तत्व अपंचीकृत पंचमहाभूतों से निष्पन्न हुए है प्राणमय कोष के छ तत्व भी अपंचकृत पंचमहाभूतों के रजोग से निष्पन्न हुए है मन, मनोमय कोष तथा विज्ञानमय कोष में, विज्ञान में, में आए हुए जो छे छे तत्व हैं, वे भी अपचकृत पंच महाभूतों के सत्वगुण से उत्पन्न हुई है इसलिए उनको भी माना जाएगा भौतिक ही तो प्राणमय मनोमय विज्ञानमय भौतिक ही हुए और आपका अन्नमय कोष तो भौतिक ही है स्थूल पंचमहाभूतों से बना हुआ स्थूल शरीर ये भी भौतिक है तो चारों कोष भौतिक है तो पांचवा कोष बचा आनंदमय कोष आनंदमय कोष के विषय में प्रश्न है कि आनंदमय को आनंदमय को, कोश हा कह आठ नंबर पृष्ठ पर जो दूसरे पैरे में दूसरी पंक्ति है पहली पंक्ति है आनंदमय कोश कह तो आनंदमय कोश कौन है अर्थात आनंदमय कोष का क्या लक्षण है तो आनंदमय कोश को बताते समय कह रहे हैं प्रिय मोदादिवृत्तिमत स्वस्वरूप्ञान अस्ति तद आनंदमयः कोष तो स्वस्वरूप अज्ञानम यद अस्ति यद स्वस्वरूप अज्ञानम अस्थि तत् आनंदमय कोश स्वरूप विषयक अज्ञान को आनंदमय कोष कहा जाता है। लेकिन कैसे स्व स्वरूप विषयक अज्ञान को आनंदमय कोष कहा जाएगा तो प्रिय मोदादि वृत्ति मत यानी प्रिय मोद और आदि शब्द से प्रमोद वृत्ति को लीजिए। इन वृत्तियों से युक्त जो अज्ञान है अपनी सच्चिदानंद रूपता का उसका नाम है आनंदमय कोश एक प्रकार से आनंदमय कोश में इन प्रिय मोद प्रमोद में से कोई न कोई एक वृत्ति विशेष रहनी चाहिए ये तीनों वृत्तियां एक साथ एक समय नहीं रहेगी क्योंकि ये तीनों वृत्तियां एक साथ बनेगी ही नहीं प्रिय वृत्ति किसको कहा जाता है आपके आपको जो पदार्थ अनुकूल प्रतीत होते हैं उन अनुकूल पदार्थ को विषय करने वाला जो अंतकरण का प्रत्यय विशेष उनके दर्शन से हुआ जो सुख विशेष अनुकूल पदार्थों का दर्शन हुआ तो मन में एक हर्षात्मक वृत्ति होती है उसे उस वृत्ति को कहा जाता है प्रिय सुख का ही नाम है वो सुख विशेष है प्रिय मोद प्रमोद ये सुख का नाम है विषय जन्य सुख का नाम है अलग अलग तीन प्रिय ये भी विषय जन्य सुख है मोद ये भी विषय से होने वाला सुख है और प्रमोद भी विषय से होने वाला सुख है इनमें प्रिय की अपेक्षा उत्कृष्ट होता है आ, मोद मोद से भी उत्कृष्ट माना जाता है प्रमोद को उत्तर उत्तर उत्कर्ष है इनमें प्रमोद की अपेक्षा निकृष्ट है मोद मोद से भी निकृष्ट है प्रिय तो इनमें तारतम्य है अनुकूल पदार्थ के दर्शन से हुई मन में जो वृत्ति वह प्रिय कहलाई प्रिय नामक सुख है और वो अनुकूल पदार्थ आपको प्राप्त हो गया उसके आप स्वामी बन गए पहले तो खाली दिखा और बाद में अच्छा लगा और आपने उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया और सफलता मिली उस अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति हुई उस समय मन में विशेष हर्ष होता है उसका नाम है मोद वो भी सुख विशेष है और फिर कोई कोठी बहुत अच्छी लग रही थी उसको देख करके सुख हुआ प्रिय फिर उसको खरीद लिया तो प्रमोद और फिर उसमें रहना शुरू कर दिया प्रमोद उस घर का मकान का भोग हो रहा है तो भोग से होने वाली वृत्ति प्रमोद ये है सुख के ही नाम तो प्रिय मोद आदि आदि शब्द से लिया जाएगा प्रमोद को तो प्रिय मोद प्रमोद इनसे मत शब्द का है मान युक्त मत शब्द का निकलता युक्त ये प्रत्यय है जैसे बुद्धिमान का मतलब होता है बुद्धि से युक्त भक्तिमान भक्ति से युक्त ऐसे प्रिय मोदादि मत यानी प्रिय मोदादि से युक्त जो स्वस्वरूप विषय का ज्ञान है उसे आनंदमय कोश कहा गया ये आनंदमय कोश तीनों अवस्थाओं में रहता है सुसुप्ति में भी सुस्वरूप विषय का ज्ञान तो है ही है तो वहां तो रहता ही है स्पष्ट रूप से वहां इन तीन प्रकार की वृत्ति में से कौन सी एक वृत्ति रहेगी तो सामान्य अंतकरण में शुरू में बताया था ना कि आनंदाभास पड़ता है जब कोई बाह्य अनुकूल या प्रतिकूल पदार्थों का आपको दर्शन नहीं हो रहा है क्योंकि द्वैत में ही अनुकूल प्रतिकूलताएं होती है तो सुसुप्ति के समय तो कोई द्वैत है नहीं इसलिए न तो अनुकूल पदार्थ का दर्शन होगा न प्रतिकूल पदार्थ का दर्शन होगा अनुकूल पदार्थ का दर्शन होने से प्रिय प्रतिकूल पदार्थ का दर्शन होने से मोद वृत्ति कहलाती है फिर वो प्राप्त प्राप्त हुआ तो मोद और प्रमोद भोग होने से और इधर जो है दुख में विशेषता प्रतिकूल पदार्थ को देखा दुख हुआ एक और फिर वो आपके साथ जुड़ गया प्रतिकूल पदार्थ तो और विशेष दुख हुआ और वो उसका अनुभव होने लगा तो उससे भी उत्कृष्ट दुख होता लेकिन ये तो होगा जागृत स्वप्न में सुसुप्ति में ना सुख होगा न उस प्रकार का विषय के दर्शनादि से लेकिन वहां विषय है सुसुप्ति में भी विषय है कि नहीं विषय का हैं दृश्य को तो सुसुप्ति में कौन दृश्य है दो एक मैं के रूप में दिख रहा है कारण शरीर उसमें मैं के रूप में तादात में अभिमान रहेगा ना अहम रहेगी आलमन करने वाली और एक सुख सुख से सोया का मतलब सुख का अनुभव हो रहा है, तो वो जो सुख है वहां आनंदा भास पड़ा हुआ है सामान्य अंतकरण वृत्ति में तो जब विशेष विशेष विक्षेप उत्पन्न करने वाली वृत्ति ना हो तो विक्षेप रहित तो चित्त में आनंदा भास पड़ता है ऐसे दो प्रकार के जल में दो विशेषताओं से युक्त जल में स्पष्ट सामने वाले व्यक्ति का प्रतिबिंब होता है निर्मल जल हो और स्थिर हो तो उसके पास में खड़े रहेंगे तो पूरा स्पष्ट प्रतिबिंब दिखता है जल शांत है लेकिन मलिन है बहता हुआ नहीं है चंचल नहीं है स्थिर है किंतु उसमें मिट्टी मिली है तो भी प्रतिबिंब दिखेगा लेकिन अस्पष्ट प्रतिबिंब रहेगा पूरा स्पष्ट नहीं होगा तो सुसुप्ति के समय सामान्य चित्त रहेगा उस सामान्य चित्त में सामान्य चिदानंद का आभास होगा रोजो चिदानंद है आनंद आनंदाभास वो विषय है इसलिए प्राज्ञ को कहा जाता है प्राज्ञ का विशेषण है आनंद भूक तेजस का एक विशेषण आएगा मांडू के उपनिषद में विविक्त विविक्त कहते हैं सूक्ष्म पदार्थों को उसका सूक्ष्म में भोग्य पदार्थ है और स्थूल भूख कहलाता है विश्व यानी स्थूल विषयों का भोक्ता विश्व सूक्ष्म विषयों का भोक्ता में पदार्थों का भोक्ता तेजस और आनंद सामान्य का जो भोक्ता है भोक्ता यानी अनुभवीता भोक्ता कहते हैं अनुभविता को भोक्तृत्व उपलब्धित्वन ये उपलब भोक्ता का लक्षण है भोक्ता कौन है जो उपलब्धा है उपलब्धा यानी अनुभविता सुख के अनुभविता को या दुख के अनुभविता को कहा जाता है भोक्ता तो सुसुप्ति में भी सुख का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा हो रहा है इसलिए माना जाएगा सुसुप्ति में भी वो भोक्ता है प्राग्या। लेकिन वो आनंद भूख है का तो मतलब आनंद का अनुभव करने वाला है वो जो आनंद विषयनी वृत्त आनंद है वो स्वयं प्रिय कहलाता है, वो अनुभव में आने वाला जो अनुभव आनंद वो है चिदानंद आनंदाभास जो स्वरूपभूत आनंद है बिंबरूप आनंद है वो अनुभव में नहीं आएगा वो तो अनुभव ही है अनुभव में नहीं आता है अनुभवीता नहीं है वो कौन बिंब रूप आनंद बिंब रूप आनंद में और बिंब रूप चित्त में कोई फर्क नहीं है वो स्वयं प्रकाश है अपने आप भासता है आनंद रूप से वो तो आत्मा है वो अनुभव में आएगा तो घटा दी की तरह अनात्मा हो जाएगा ना और सुसुप्ति के समय जो अनुभव में आ रहा है सुख अनुभाव्य बन रहा है वह सुख आत्मा नहीं है अनात्मा है वो आनंदाभास है और उसका अनुभविता है प्राज्ञ उसे आनंदभूख कहा गया प्राज नामक जीव को वो जो आनंद है वह भी सुसुप्ति में सामान्य चित्त वृत्ति का आलंबन है और चिदाभास आनंदाभास प्रिय कहलाएगा ये जो आनंदाभास विषयनी जो सामान्य वृत्ति चित्त की वह प्रिय कहलाएगी और उस प्रिय वृत्ति से युक्त अपनी सच्चिदानंद रूपता का अज्ञान सुसुप्ति में है इसलिए प्रिय युक्त स्वस्वरूप अज्ञान आनंद आनन्दम, आनंदमय कोष कहलाता है इन तीन प्रकार की वृत्ति में से कोई भी एक वृत्ति से युक्त अज्ञान होगा वो तो आनंदमय कोश है तो सुसुप्ति में आ? वो सो सुसुप्त नहीं होगा क्योंकि कारण है ना इसलिए चाहे आप सारी सुविधा संपन्न कमरे में सोए हुए हो तो सोने से पहले तक जो अनुभव हो रहा है सुविधाओं का उसमें तो तारतम्य बनेगा प्रियमोद प्रमोद लेकिन गहरी नींद लग गई तो आपको सुविधा संपन्न कमरे में गहरी नींद लग गई और एक फुटपाथ पर सोया हुआ व्यक्ति है उसको वो भी गहरी नींद में चला गया फुटपाथ पर जब तक है तब तक मच्छर आदि काट रहे हैं तो उससे वो दुख तो होगा उसको नींद आने तक लेकिन गहरी नींद में पहुंचने के बाद अहम वृत्ति के आलम्बन के रूप में यह अन्नमय कोष छूट जाएगा तो मच्छर काटेंगे तो अन्नमय कोष को न काटेंगे गर्मी होगी या ठंडी लगेगी इसको लगती है अन्नमय कोष को और उन सब बाहरी अनुकूलताएं प्रतिकूलताओं से बचने के लिए जो साधन होता है एक के पास है एक के पास नहीं है लेकिन तो जब तक वो अनुभव हो रहा है तब तक तो जागृत अवस्था ही मानी जा रही है सुख साधनों का या दुख साधनों का अनुभव हो रहा है तब तक उस समय यह स्थूल शरीर आलंबन है और इसको छोड़ करके कारण शरीर को अहम वृत्ति ने आलंबन बनाया उस समय मच्छर काट लें तब भी दुख नहीं होगा और गर्मी के दिनों में पसीना नहीं आ रहा है इस अन्न में कोष को ऐसे में सोया है तो, तो उसका भी कोई वो ये नहीं बनेगा नींद में उपयोग नहीं होगा लेकिन दोनों को एक जैसा सुखानुभव होगा वो चौरासी लाख प्रकार की यौनी में जो कोई भी व्यक्ति प्राणी गहरी नींद में पहुंचा उस गहरी नींद के सुख में कोई तारतम्य नहीं है पशु की गहरी नींद में होने वाला पशु को सुख मनुष्य को सुख और देवताओं को सुख एक जैसा रहेगा क्योंकि वहां पर वो अंतकरण सामान्य ही है वो सबका एक जैसा होता है और उस अंतकरण सामान्य में चिदाभास एक जैसा ही पड़ेगा तो इसलिए अंतर कोई नहीं होगा मोद और प्रमोद वृत्ति वहां नहीं रहेगी प्रिय वृत्ति रहेगी सुसुप्ति में तो प्रिय वृत्ति से युक्त उसे ऐसे कहा गया तैतरीय उपनिषद में पंचकोषों का वर्णन आएगा ब्रह्मानंद वल्ली में तो आनंदमय कोश का सामान्य स्वरूप बताया गया है आनंद को वो आनंद कौन है आपका सुसुप्ति में हुआ आनंदाभास और प्रिय मोद प्रमोद इनको शीर आदि बताए गए हैं प्रिय को शीर मोद को दक्षिण पक्ष पक्ष यानी पंख दक्षिण यानि दायना और बाया पंख माना गया प्रमोद को और आनंद आत्मा ऐसा था, वो आनंद है सुसुप्ति के समय होने वाला सामान्य आनंद वो भी एक अंतकरण में पड़ा हुआ चिदाभासी है वो प्रिय नामक वृत्ति से कहा जा सकता है वो सब सबको एक जैसा होगा वो तो प्रिय वृत्ति से युक्त अंतक क्या नाम स्वरूप विषय अज्ञान सुसुप्ति में भी होने से सुसुप्ति में भी आनंदमय कोष है और वहां अज्ञान तो भौतिक नहीं है भूतों का कारण है वो कार्य नहीं भौतिक कहते हैं भूतों ओहो ज्यादा समय हो गया कल करते हैं कल तो छुट्टी है परसों ओम पूर्ण पूर्णमिदं पूर्ण मिद पूर्ण पूर्ण मुदच्य शांति शांति शाति शा शं शचार्यव बादरायनम सूत्र भाष्य वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वर गुररा मूर्तिभागिने वोम वजव्यािणाममूर्त नम ओ शाति शांति शांति, शांति ही।